भक्त जन सब उपस्थित ईश्वरीय प्रसंग चल रही है बातें करते करते अचानक भक्त सिरोमणि हनुमान की बात चल पड़ी हनुमान का एक चित्रपट ठाकुर के कमरे के दीवार पर रहता था ठाकुर बोले देखो हनुमा हनुमान का क्या उत्तम भाव है धनमान ऐश्वर्य देह सुख कुछ भी नहीं चाहता केवल भगवान को ही चाहते हैं। जब इस फटे स्तंभ से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र लेने के लिए लेकर लेकर भागते हैं, उस समय मंदोदरी अनेक भांति के फल लेकर प्रलोभन दिखाने शुरू हो जाती है सोचा कि बंदर ही तो है फलों के लोभ में नीचे आकर अस्त्र को फेंक देगा फल ले लेगा किंतु हनुमान भला कहा भूलने वाले हनुमान कहने लगे सुंदर गीत ठाकुर गा रहे हैं हनुमान ने जो बात कही थी उसको गीत में अमर की फल अभाव अच्छे भेज जे फॉल जनम स फॉल मुखले राम हृदय श्री राम कल्प तुरमूले बोसे रोई जे फॉल वंश से फॉल जे प्राप्त होई होर कथा को कोई यो धोनी ग्राहक आमी जे नो जाब तो दिए ठाकुर गा रहे हैं समाधि होते जा रहे हैं भावार्थ है अरे मुझे फलों का कुछ अभाव है क्या जो तुम मुझको फलों का प्रलोभ दिखा रही हो मैंने जो फल पाया है उससे तो मेरा जन्म सफल हो ही गया है मेरे हृदय में मोक्ष फल का वृक्ष रूपी राम जो सदा सर्वदा निवासते हैं श्री राम कल्पतरु के नीचे मैं बैठा रहता हूं और जब जिस फल की वांगशा होती है तब उसी फल को मैं प्राप्त हो जाता हूं हरे मूढ़ तुम जिस फल की बात कर रही हो जिस फल को मुझे दिखा रही हो मैं तो उस फल का ग्राहक ही नहीं मगर हाँ मैं तुम सबको एक प्रतिफल देकर ही जाऊंगा प्रतिफल अर्थात तुम लोगों ने जो कर्म फल किया है जो कर्म किया है उस कर्म का फल रूपी प्रतिफल मैं तुम सबको देकर जाऊंगा हनुमान जी की इन बातों को सुंदर सुर लय ताल मात्रा के साथ छंद के रूप में ठाकुर ठाकुर गा रहे हैं। यही गाना गा रहे हैं और फिर वही समाधि अवस्था फिर निस्पंद निस्पंद देह स्ति लोचन स्थिर देह बैठे हुए जैसे फोटोग्राफ की में छवि दिखाई दे रही हो भक्तगण अभी इतने हसी खुशी रहकर कितने आनंद पा रहे थे अब सब गंभीर होकर अद्भुत अवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं समाधि अवस्था का मास्टर ने आज द्वितीय बार दर्शन किया है अनेक क्षण पश्चात उस अवस्था का परिवर्तन होना प्रारंभ होना शुरू हुआ देह शिथिल हो गयी मुख सहास्य हो गया इंद्रिया फिर दोबारा अपना अपना कार्य करने लगे चक्षुओं के कोने से आनंदाश्रु विसर्जन होने लगे और ठाकुर राम राम राम राम इस नाम का उच्चारण करने लगे मास्टर सोचते हैं अच्छा यही क्या वही महापुरुष है जो चंद मिनटों के पहले लड़कों के साथ रंग हंसी मजाक कर रहे थे अब तो ये बिल्कुल तब तो ये बिल्कुल पांच वर्ष के बालक थे दशम परिच्छेद दशम परिच्छेद का प्रारंभ फिर मास्टर महा से गीता के एक श्लोक से कर रहे हैं विख्यात श्लोक है ग्यारहवी अध्याय का श्लोक नंबर अट्ठारह क्षर परेत विश्व परम शाश्वत धर्म गोपता सनातन स्वरुषो मत मे प्रसंग है विश्वप दर्शन के पश्चात ने अर्जुन को अपना विश्व रूप आखिरकार दिखाई दिया विश्व रूप देखने में सक्षम कहा संपूर्ण विश्व दर्शन जब हो गया विश्व रूप दर्शन अर्जुन से रहा नहीं गया अर्जुन कह रहे हैं उस तेज को उस दीप्ति को उस भयावह चेहरे को देखकर अर्जुन कहते हैं आप अपना प्रकृति हो जाइए अपने स्वाभाविक रूप को आप वर्ण कीजिए इस विकट विकट भयंकर रूप का यहीं पर विराम कीजिए सहज अवस्था में कृष्ण आते हैं तब स्तुति कर रहे हैं त्व अक्षरम परमम इति मे मता हे भगवान अर्जुन कहते हैं कि मेरा निश्चित मत है कि आप वही परम अक्षर है परम ब्रह्म है परम ज्ञान स्वरूप आप हैं वेद तव्यम और जानने लायक एकमात्र आप ही वस्तु है एकमात्र आप ही जानने योग्य है तुम तो अस्य विश्वस्य परम निधान निधान अर्थात आश्रय आलय आप इस जगत संसार के परम और चरम और श्रेष्ठ आश्रय हैं। तवम अव्यय आप अविनाशी हैं, आप अनंत हैं, आप अविनाशी अक्षर हैं आप शाश्वत धर्म गुप्ता आप सनातन धर्म के गुप्ता अर्थात रक्षक हैं। शाश्वत धर्म के आप रक्षक हैं सनातन पुरुषत्व अस्ति और आप ही सनातन पुरुष हैं अर्जुन ने एक मात्र स्तुति वाक्य नहीं की हम जैसे किसी का स्तुति करते हैं अरे क्या आप गाना गा रहे हैं क्या आप उदार हृदय संपन्न है क्या आपकी हैंडराइटिंग ऐसा ये कुछ हम लोग फ्लैटरिंग के तरह से कुछ उनके मन को रखने के लिए कुछ मन को पाने के लिए कुछ उनको खुशी करने के लिए सब कुछ मिला जुलाकर हम लोगों की स्तुति होती है मगर अर्जुन की स्तुति इसमें ब्रह्म के छ गुणों का समन्वय है आज हम देखेंगे आगे क्या क्या छह गुण हैं कह रहे कि त्व अक्षरम परमम अक्षर आप साक्षात परम ब्रह्म अक्षर है अर्थात एकमात्र अक्षर अर्थात ज्ञान आप पे ही है बात बाकी तो बाद है। भले ही हम ज्ञान के प्रथम अवस्था को अक्षर बोलते अल्फाबेट्स उ उ, उ उ मगर वो जागतिक ज्ञान का अक्षर हो सकता है वास्तव में वो भी अक्षर है जिस मुहूर्त मैंने अकाउचारण कर दी असमाप्त हो गया अक्षर अर्थात ज्ञान अक्सर अर्थात प्रज्ञा आप ही परम अक्षर है परम ज्ञान आप हैं वेद तव्य भगवान है कृष्ण आप ही एकमात्र जगत में जानने योग्य है सब कुछ जानने योग्य नहीं होता है हमारे लिए आपके लिए क्या क्या जानने योग्य है जिसके प्रति मेरा प्रियत्व है जिसके प्रति मेरा स्वाभाविक खिचाव है लगाव है जो विषय मेरे लिए प्रिय लग रहे हो संस्कृत आज के बच्चों के लिए प्रिय नहीं है इसलिए संस्कृत डेड सब्जेक्ट हो गई। मगर रामदेव बाबा का प्राणायाम हम सबके लिए बहुत प्रिय है इसलिए हम सब के लिए सब स्कूलों में कॉलेजों में सुबह सुबह पार्क में चले जाइए किसी खुले जगह चले जाइए कितने रामदेव बाबा के क्लब हो चुके हैं क्यों वह हमारे आपके लिए वस्तु बहुत प्रिय है क्यों हमारे आपके लिए वह जानने योग्य है क्यों उससे हम आप सब निरोग रह सकते हैं चरम ज्ञान के साथ हमारे आपका कुछ ताल्लुक नहीं है इस शरीर सर्वस केंद्र शरीर केंद्रिक मन में हमारे लिए प्रिय जानने योग्य अर्थात वेदितव्यम कुछ शास्त्र गीता अमृत ठाकुर मास्वामी जी की जीवनी उनकी वाणी उस सब में वेद नहीं है हमारे लिए तो कह रहे हैं कि तब्य क्या है प्रिय जो हमारे लिए प्रिय होए अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण तुम्हारा प्रथम स्वभाव है प्रज्ञा या ज्ञान दूसरा इति में मता मेरे मत के अनुसार आप प्रिय है प्रियत्व तीसरी कह रहे हैं तुम तो अस्य विश्वस्य परम निधान आप इस धराधाम के आप इस परिदृश्यमान जगत प्रपंच के नित्य आश्रय आश्रय सत्य स्वरूप एकमात्र आश्रय सत्य के ऊपर ही है मिथ्या के ऊपर हम आश्रय नहीं लगा सकते इस चेयर के नीचे अगर चार सुपारी रख दी हो बॉल रख दिया होए तो इसका आश्रय मिथ्या आश्रय हो जाएगा जब मैं बैठूंगा इसके ऊपर गिर जाऊंगा तो फॉल्स कभी फाउंडेशन नहीं हो सकती और सत्य से बढ़कर मजबूत और है ही क्या तो जगत संसार का आश्रय सत्य स्वरूप आप हैं बुद्ध देव कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छा में यूनि कह रहे कि तो मेरे शरण में आधित अर्थात सत्य के शरण में तुम आओ गच्छामि गरणम गच्छा गच्छामि संसार का शरण में जाना झूठ है मिथ्या है दुखात्मक है क्लेशदायक है तुम सब हे सारे पुत्र अपने शिष्य सारे पुत्र को कह रहे हैं हे सारे पुत्र तुम्हें संग के शरण में आओ घ में उस बोधिसत्व के बारे में चर्चा होती है जिस संघ में उस निर्वाण को प्राप्त करने के उपाय समझाए जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छा में संगम शरणम गच्छा में धम्मम शरणम गच्छा में पाली भाषा में इसलिए रेफ नहीं है धर्म नहीं है धम्मम धम्म शरणम गच्छा में अर्थात है सारे पुत्र तुम धर्म के एकमात्र धर्म के शरण में आओ क्योंकि तो धर्म ही सत्य है इन तीनों को लेकर कहा गया त्रि तो कह रहे कि तुम ही सत्य स्वरूप हो तुम सत्य के रूप में जगत प्रपंच के एकमात्र तुम्हें आधार हो तुम अव्ययम तुम अविनाशी हो व्यय नहीं है तुम्हारा तुम अविनाशी हो कौन अविनाशी होता है जो अनंत है शांत तत्सा अंत युक्त शांत अंत हो गया विनाश हो गया जो अनंत है करके हे कृष्ण इति में निश्चित मता ये मेरा सुनिश्चित दृढ़ मत है कि तुम अनंत हो तुम अविनाशी हो और शाश्वत धर्म गुप्ता गुप्ता अर्थत रक्षक तुम्हें शाश्वत धर्म के रक्षक हो स्वरूप में आनंद के स्वरूप में जब तक हमारे आपके हृदय में आनंद का स्रोत है तब तक दुख नहीं है हम विचलित नहीं होते क्लेश नहीं है कष्ट नहीं है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते डिसअपॉइंटेड नहीं होते स्ट्रेस्ड नहीं होते अपने आप को आइसोलेट नहीं करते सुसाइड करने की कल्पना भी नहीं करते मगर जिस मुहूर्त जो आदमी सुसाइड कर लेता है बारीकी से सोचिए किसी न किसी रूप में उसका जीवन का आनंद चिरतर के लिए समाप्त हो गया था जिन्हें की अंतिम इच्छा भी उसकी नष्ट हो गई क्यों आनंद नहीं है तो कह रहे हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो इसलिए तुम गुप्ता हो आनंद के रूप में जीवो के अंदर जगत संसार में एक प्राणी में अंडज जरायु ज उदभिज चार के चार प्रकार के जो प्राणी हैं पेड़ पौधे से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर हम आप सबके अंदर ये आनंद के स्रोत के रूप में आप विराजते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंद के रूप में है इसलिए आप आनंद के रूप में सबको पकड़े हुए हैं रक्षक धारक व बाहक है और अंत में कह रहे हैं कि आप सनातन पुरुष नित्य पुरुष हैं। आप स्थिति हैं, आप नित्य है, आप सनातन हैं। जगत संसार परिवर्तनशील है मगर आप परिवर्तनशील नहीं है ये सिक्स एक्ट्रीब्यूट ब्रह्म के छह स्वभाव, ये अर्जुन ग्यारहवे अध्याय के अठारवे श्लोक के माध्यम से स्तुति कर रहे है किस कृष्ण का जो उनके सारथी हैं उस कृष्ण का किस कृष्ण का जो मक्खन चोरी करके खाया करते थे उस कृष्ण का किस कृष्ण का जो बासुरी वादक है नहीं विश्व रूप दर्शनधारी अर्थात साक्षात पर ब्रह्म रूपी कृष्ण का इस भांति स्तुति की पांच बज चुके हैं लगभग सभी भक्त एक एक करके अपने अपने घर वापस जा चुके हैं केवल मास्टर और नरेंद्र ही फिलहाल रह गए हैं नरेंद्र लोटा लेकर हंस पुकुर और झाउतल्ले के उधर मुंह धोने गए मास्टर मंदिर के इधर उधर टहल रहे हैं कुछ क्षण पश्चात कोठी के निकट हंस पुकुर की ओर जाने लगे देखा पुकुर पुकर था तलाओ पुकर के दक्षिण ओर की सीढ़ियों के ऊपर श्री राम कृष्ण विराजमान हैं। ठाकुर कह रहे हैं अरे देख तनिक ज्यादा करके आया कर अभी नूतन आने लगा है ना प्रथम आलाप के पश्चात सब लोग घने घने ही आते हैं जैसे नया दुल्हा मास्टर नरेंद्र का हास्य क्यों आएगा ना नरेंद्र ब्रा, नरेंद्र ब्राह्म समाज का लड़का है हंसते हंसते कहता है जी हाँ चेष्टा करूंगा संध्या हो गई ठाकुर ईश्वर चिंतन करने में मग्न हो गए मास्टर से कहा तुम जरा बाहर जाओ नरेंद्र के संग बातचीत करो और बाद में मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है आरती समाप्त हो गई मास्टर काफी देर पश्चात चांदनी के पश्चिम की तरफ नरेंद्र को मिले परस्पर वार्तालाप प्रारंभ हुई नरेंद्र ने बताया कि वह साधारण ब्रह्म समाज में आया जाया करता है कॉलेज का छात्र है इत्यादि इत्यादि रात हो गई मास्टर अब विद्याग्रह लेंगे किंतु जा नहीं पा रहे हैं। बार बार कोशिश तो जरूर कर रहे हैं मगर पता नहीं किस अदृश्य शक्ति से ठाकुर के तरफ खिंचे चले आ रहे हैं तभी नरेंद्र के निकट से ठाकुर श्री राम कृष्ण के निकट से आकर ठाकुर श्री कृष्ण को खोजने लगे उनका एक और गाना सुनने की हृदय में बहुत व्याकुलता हो रही है बड़ी साध है कि उनके श्रीमुख से एक और गाना सुने फिर घर के तरफ मुंह ले खोजते खोजते देखा मां काली के मंदिर के सम्मुख विशाल नाथ मंदिर के मध्य में एकाकी ठाकुर टहल रहे हैं माँ के दोनों ओर प्रकाश जल रहे हैं वृहत नाथ मंदिर में एक रोशनी टिमटिमा रही थी क्षीण आलोक आलोक और अंधकार मिश्रित होने से जैसा प्रतीत होता है ठीक उसी भांति नाट मंदिर के अंदर गोधुली कैसे प्रकाश है मास्टर ठाकुर का गाना सुनकर सुद्ध बुद्ध खो गए हैं मानो कि एक मंत्र मुक्त सर्प अब संकुचित भाव से ठाकुर के पास आकर कह रहे हैं महाशय आज क्या एक गाना और होगा ठाकुर ने कुछ सोच कर कहा नहीं भाई आज और गाना नहीं होगा मास्टर हताश हो गए यह कह कहकर जैसे ठाकुर को कुछ बात याद आ गई हो झट बोलने लगे अच्छा तुम काम करो मैं परसों बलराम के घर जाऊंगा वहां तुम आना वहा एक नहीं बहुत सारे गाने होंगे मास्टर अच्छा जी क्या आओगे ना जी हाँ श्री राम कृष्ण अच्छा तुम जानते हो बलराम बसु को मास्टर जी नहीं श्री राम कृष्ण अरे बलराम बसु नहीं पता अरे बोसपारा में उनका <coughs> बोसपारा में उनका घर है मास्टर जी पता लगा लूंगा पूछ लूंगा श्री रामकृष्ण मास्टर के संग नाथ मंदिर में टहलते टहलते अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूं ये एक अन्यतम लीला हो गई कहते अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूं मुझे तुम्हें कैसा प्रतीत होता है हा तुम्हें कितने आने ज्ञान का अनुभव हुआ अपने को दिखा कर कह रहे हैं मास्टर महाशय से कि यहां तुम्हारे तुमको कितने आने ज्ञान का प्रतीत हुआ मुझे तुम्हें कैसा लगता है मास्टर जी आना वाना तुम्हें कुछ नहीं समझता फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ मैं कह सकता हूँ मां से क्या कर रहे हैं? जी आना वाना तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ मैं कह सकता हूँ कि ज्ञान भक्ति ज्ञान प्रेम भक्ति विश्वास वैराग्य एवं उदार भाव का समन्वय ऐसा न तो पहले कभी हुआ था और नहीं मैंने कभी सुना या देखा ही था उस वचनामृत का अन्यतम एक गुरुत्वपूर्ण अंश उस दिन तो क्या हुआ महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो तो तमें पता नहीं अर्जुन ने ब्रह्म के ष का विस्तार किया श्रुति के माध्यम से हम पाते हैं मगर ये तो उस दिन की घटना है पांच मार्च सोमवार सन अठारह सो बयासीवी क्या कहते हैं ठाकुर को मास्टर महाशय जी दृढ़ निश्चय के साथ मैं कह सकता हूं कि ऐसा ज्ञान अर्जुन ने क्या कही तुम अक्षरम परमम आप परम अक्षर स्वरूप है इति में निश्चित मत निश्चित मत है यह आपको पहचान गया हूं अब और आप मेरे समक्ष अपना स्वरूप को छिपा नहीं पाएंगे और यहां पर मास्टर महाशय कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान प्रेम आप कैसा प्रेम आप कैसा खिंचाव? आप कैसा लगाओ ऐसा ऐसा स्नेह न कभी अतीत में किसी ने अनुभव किया न पाया ना सुना वहां पर क्या कह रहे हैं अर्जुन वेदितव्य आप ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु है क्यों आपका प्रयोजन सबसे ज्यादा है आज किसी के साथ आपकी नई मित्रता हुई मिताली हुई दोस्ती हुई उसके प्रति आपका जो स्वाभाविक आकर्षण है खिंचाव है वही आपको बाध्य करेगा उसके प्रति और जानने का और जानने का और जानने का तुम तो वेदितव्यम आप जानने योग्य हैं। मस्ट महाशय कह रहे हैं की ऐसा प्रेम मस्ट महाशय कह रहे हैं कि भक्ति आप में जिस भक्ति का पड़ा काष्ठा मैंने देखा है अतीत में न किसी ने देखा था न कहीं वर्णन है न कभी किसी ने सुना था भक्ति यहां पर क्या कह रहे हैं तुमसे तो विश्वस्य परमम निधानम आश्रय अभी हम आगे देखेंगे भक्ति ही सत्य है और सत्य ही भक्ति है एकमात्र ईश्वर के साथ संबंध दृढ़ हो सकता है अगर वो भक्ति पूर्ण संबंध हो क्यों एकमात्र भक्ति सत्य है बात की तो कंडीशनल है शर्त है शर्त सापेक्ष वो सत्य नहीं है कृष्ण मास्टर मां से कह रहे हैं जी विश्वास आपके अंदर जो विश्वास मैंने देखा मां के प्रति ईश्वर के प्रति और उस दिन अर्जुन ने कहा तुम अव्ययम आप अविनाशी हैं, अनंत हैं, यह विश्वास भी अनंत अगर सीमित विश्वास हो जाए विश्वास अगर शांत हो जाए तो विश्वास विश्वास कहाँ रहा विश्वास अगर उब जाए आपका अगर किसी के प्रति विश्वास टल जाए तो अनंत विश्वास नहीं रहा विश्वास का पर्याय वाची अर्जुन ने जो बात कही विश्व रूप के बाद तुम अव्ययम आप अविनाशी है आप अनंत है यहाँ पर हम उसी को पा रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप चरम विश्वास के प्रतीक हैं अथवा वैरा में जो वैराग्य का पराकाष्ठा दिखने को मिलता है वैराग्य अर्थात त्याग त्यागा शांति अनंतरम एकमात्र त्याग में ही अनंत शांति है आनंद है अर्थात अगर आनंद स्वरूप आप न हुए होते तो इस बात वैराग्य के प्रतिमूर्ति द लिविंग एम्बॉडमेंट के आप जीते जागते उदाहरण तभी न हुए होते अर्जुन कह रहे हैं आप ही शाश्वत धर्म गोपता आनंद स्वरूप हैं आप आनंद के रूप में इस परिदृश्यमान के परिदृश्यमान जगत प्रपंच के आप धारक व वा वाहक हैं और ऐसा उदार भाव मस्ट महा से कहते हैं कि आप में जो उदार भाव है अर्जुन ने क्या कही थी सनातनम पुरुषः सनातन पुरुष आप नित्य पुरुष हैं आप शाश्वत पुरुष हैं आप ही स्थिति हैं क्यों आप में ही समस्त भाव समा गया है कह रहे हैं कि यही अवतार वाद की एक छटा हम यहाँ पर पाते हैं मगर सीमा बदता हमारे आपके साथ क्या हो गई एक रैपिड रीडिंग कैसे हम पढ़ के चले जाते हैं रोज पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा पढ़ तो लेते हैं मगर गहराई में जरूरत है मनन करने की जरूरत है गहराई में नीचे उत्तर कर एक एक शब्दों पर गंभीर गंभीर चिंतन की तो ऐसी बात नहीं है कि आज मास्टर महाशय ने पहली बार ठाकुर को आका अवतार के रूप में आज ठाकुर को उन्होंने कौन से अवतार के रूप में चित्रित की अंकित की निर्गुण निराकार ब्रह्म का मगर सगुण साकार भगवान का अवतार के रूप में अंकित करते विरीश घोष को भी पाए इतवार का दिन था एक जनवरी सन अठारह कलकत्ते में काशीपुर उद्यान वाटिका में दोपहर तीन बजकर बीस मिनट का समय ठाकुर के गले में कैंसर बहुत बढ़ चुका था दूसरे दिनों के तुलना में आज ठाकुर जरा अपने आप को सहज अनुभव कर रहे हैं तीन बजकर बीस मिनट में धूप में जाड़े का दिन मुलन स्किन का रैपर पहनकर नीचे उतर रहे ठाकुर के जितने भी गृह शिष्य थे सब लोग आए थे और त्यागी संतान सब लोग रात भर जगते थे ऐसा माया कि सब लोग सोने लगे लाटू महाराज जरा जगे थे देखने लगे ठाकुर अब नीचे जा रहे हैं कैसा लीला रची कभी भी ठाकुर को अकेले जो लोग छोड़ते नहीं थे लाटू महाराज भी सोचने लगे चलो ये नीचे अकेले जा रहे है अब जरा उनके बिस्तर बिस्तर में साफ कर दो सुंदर लीला आप सब अवगत हैं जिसको भक्त समाज में कल्पतरो दिवस के रूप में जाना जाता है गिरीश घोष आम के पेड़ के नीचे आकर अभी भी कहा जाता है ये वही आम का पेड़ है आम के पेड़ के नीचे आकर गिरीश घोष को देखकर मास्टर ठाकुर कहने लगे हरे गिरीश तूने इसके बारे में क्या जाना है रे जिसके बारे में इतना कुछ सबको कहा फिरता है तो क्या जानता है इसको मानो कि संख में एक फुतकार हुई संख में फुतकार तो छोटा सा एक कार्य मगर का छोटा सा कारण कार्य क्या हो गया अनाहत ध्वनि उस दिन जैसे मास्टर मास्टर को भी छोटा सा प्रश्न जरा बतलाओ तो सही इसको तुम कैसे देखते हो तुम्हें कैसा प्रतीत होता है कितने आने कितने ज्ञान ज्ञान का का तुम्हें अंदर अनुभव हुआ तुम्हें उस दिन भी उसी बात गिरीश बाबू को कह रहे हैं इसको तुमने क्या देखा क्या जाना गिरीश बाबू नु होकर गदगद स्वर से बोलते हैं प्रभु व्यास वाल्मीकि जिसके बारे में न कह सके थक गए चुप हो गए जिसके अब नहीं कर सके जिनका वर्णन नहीं कर सके मैं अति साधारण गिरीश नाटक करने वाला गिरीश उनके बारे में मैं भला क्या कह सकता हूं मैं क्या कहू व्यास देव जी भागवत में कृष्ण की इति नहीं कर सके वाल्मीकि जी रामायण में राम का इत्ता नहीं कर सके तो गिरीश जो राम के रूप में जो कृष्ण के रूप में भगवान श्री राम कृष्ण देव का अवतरण हुआ कहते है कि मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूं तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अवतार तत्व को अच्छी तरह से जरा मनन प्रणाली में बैठाने के लिए वेदारण्य उपनिषद बहुत सुंदर वर्णन हम पाते हैं विदेही राज, राजा जनक राजा तो जरूर थे मगर वहां पर बृहदारण में राजा की आख्या नहीं दी गई राजर्षि विदेही राजर्ष जनक के सभा में अचानक एकाएक ब्रह्मर्ष याज्ञवल का एक दिन आना होता है पहले से खबर दिए बगैर याज्ञवल जी प्रवेश कर गए प्रथा के अनुसार चाहे जितना बब, जितने बड़े राजा हो मिथिला के जितने बड़े चक्रवर्ती राजा क्यों न हो मगर सोने के सिंह से उठकर खड़े होकर प्रणाम करके कहते है, मैं बैठने के लिए विराजने के लिए यहाँ पर नहीं पधार हुआ हूं सुना है तुम विदेही राज विदेही हो अर्थात तुम शरीर से अलग हो चुके हो तुम्हारा ज्ञान हो चुका है ब्रह्म ज्ञानी हो तुम, तुम अपने न्नमय कोश मनोमय कोश पंचमय कोश में फंसे हुए नहीं हो तो बतलाओ तुम किन किन आचार्यों से ब्रह्म के बारे में क्या किया ज्ञान प्राप्त किया है बतलाओ ब्रह्म ज्ञान के बारे में तुमसे आज कुछ सुनने के लिए आया हो खड़े खड़े जनक कह रहे हैं जी मेरे छह आचार्यों के माध्यम से सड़ाचार्य कृत् में मेरे छह छह आचार्यों एक एक करके आचार्यों का कर नाम कहते हैं इन इन आचार्यों से मैंने ब्रह्म के बारे में जो सुना है वो कहता हूं इस आचार्य ने मुझको कहा कि वाकी ब्रह्म है और इस आचार्य ने मुझको कहा कि प्राण ही ब्रह्म है तीसरे आचार्य से जब मैं मिला तीसरे आचार्य ने मुझको कहा श्रोत्र ही ब्रह्म है एक चौथे आचार्य के पास गया उन्होंने कहा हृदय ही ब्रह्म है पांचवे आचार्य ने मुझको कहा नेत्र ही ब्रह्म है और छठे आचार्य ने कहा श्रोत्र यही ब्रह्म है हंस दिए याज्ञवल्ग जी हंस हंसते कहने लगे एक पाद अरे ब्रह्म किसी ने गलत नहीं कही बात यह तो ब्रह्म का एक एक अंश सबने तुमको विस्तृत रूप से बताया मगर इस अंश से तो ब्रह्म का उपासना नहीं हो सकता ब्रह्म का उपासना करने के लिए इन सबको मिलाओ मैं तुमको फिर ब्रह्म का उपासना के बारे में कहता हूं निर्गुण निर, निराकार का भी भला कैसा उपासना जब तक उसमें लक्षण न हो कहते हैं प्रज्ञा इतियन उपासित ब्रह्म है प्रज्ञा ब्रह्म है ज्ञान जिस आचार्य ने तुमको यह बात कही थी कि वाक ही ब्रह्म है सही कही क्या ब्रह्म का दूसरा नाम है वाक्मयी ब्रह्म उपनिषद जो हम पाठ करते हैं वेदों का जो पाठ करते हैं वह ब्रह्म का ही वांगमयी रूप है तो मुहसे जो निकलता है वह ब्रह्म ही है वाणी के रूप में ब्रह्म निकल रही है और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रज्ञा इतियन उपासित प्रियम इतिये ब्रह्म प्रिय है ब्रह्म को प्रिय के रूप में उपासना करो उस दिन अर्जुन ने जो बात कही या इस दिन मास्टर महाशय ने जो बात कही या भागवत में जो बात कहते कहते कहते कहते कहा नहीं जा रहा है उनसे बल्लवाचार्य जी कहते मधुरम मधुरम मधुरम ये मधुर वो मधुर कहां तक मैं मधुर मधुर करू मधुराधिपति अखिलम मधुरम ियव का पराकाष्ठ है प्रियम इतना फिर कह रहे हैं कि सत्यम इति न उपासित ब्रह्म सत्य स्वरूप है एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है बाद बाकी तो सभी मिथ्या है अनित्य है तो कह रहे हैं कि उस दिन गीता में या आज वचनामृत में अथवा रामायण में राम के सत्यत्व के बारे में वाल्मीकि जी नहीं कह सके और व्यास देव जी भागवत में सत्यत्व के बारे में नहीं कह सके मगर सत्य जहाँ जाए सत्यम इतना अनंत इतना ब्रह्म अनंत है आनंद इतिय न आनंद के रूप में तुम ब्रह्म का उपासना करो और स्थिति एन उपासित यही छह चीज जो हम पा चुके हैं बात सुनकर राजर्षि प्रणाम करते हैं शास्त्रांग प्रणाम करके कहते हैं नमस्ते अस्तु याज्ञ वल मां इति हे याज्ञ वल्क जी आपको प्रणाम बारंबार प्रणाम है आप ब्रह्म के बारे में मुझे और कहिए और कहिए तो आइए अब हम एक विहंगम दृष्टि डाले वचनामृत वास्तव में इन्हीं छह भावों का सुंदर समन्वय है जो कि पांच खंडों में है मगर बहुत संक्षेप में सूत्राकार में यह जो जिससे हम लोगों ने आह्वान प्रकरण हम कह सकते हैं वचनामृत का प्रारंभ होता है चलो चलो भाई चलो भाई उनको फिर से देखने चले वे मानो के हमारे लिए ही पुनः धराधाम में आए हैं वे दक्षिणेश्वर के उस चिरचित कमरे में हमारे लिए ही अपेक्षा कर रहे हैं वे गृहस्थी को बतलायेंगे वे सन्यासी को बतलायेंगे बतलायेंगे कि इस समस्या पूर्ण जीवन का समाधान कैसे हो सके उनका घर सभी के लिए उनका द्वार सभी के लिए उन्मुक्त है उसी प्रकरण में कैसे कहते हैं छत्वों का समन्वय कहते हैं एक नंबर चित्र जो प्रज्ञा के बारे में कह रहे हैं मास्टर महा से लिखते हैं मगर यह बात याद रखिएगा यह जो आह्वान प्रकरण है मास्टर महा से बुलाकर ले जाने चलो चलो चलो फिर से चलते हैं क्या वहां पर पेट भरकर प्रसाद नहीं मिलेगा ये नहीं कि चलो दक्षिणेश्वर में गंगा के किनारे टाइम पास बहुत अच्छा हो जाएगा गप सप करके चले आएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा फिर क्या वहां पर तत्व के बारे में श्रवण करेंगे तो ये मानसिक प्रस्तुति यही अधिकारवाद हो गया हम जानते हैं हम लोगों ने मुंडक उपनिषद में तैत उपनिषद में कटोपनिषद में तीनों में अधिकारी देखा था तो वचनामृत का भी कौन अधिकारी है जो मानसिक रूप से प्रस्तुत है किसमें मास्टर महाशय के उस आह्वान को सुनने में मास्टर महाशय के साथ जाने में मानो के मास्टर महाशय गाइड बने हैं हमारे आपके गाइड बने हैं कहाँ की गाइड दक्षिणेश्वर में क्या वह विस्तार से बतलायेंगे वार्तालाप जिसके बारे में हम सुनते हैं भागवत की कथा में कह रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी के, के पुजारी द्वारपाल परिचारक सबके भीतर पता नहीं क्यों परम आत्मी जैसा बोध हो रहा है आकाश गंगा देव मंदिर उद्यान उद्यान पथ वृक्ष लता सेवकगण सेवासनों पर आसीन भक्तजन सभी मानो एक ही वस्तु से निर्मित प्रतीत हो रहे हैं जिस वस्तु से श्री राम कृष्ण स्वयं उसी वस्तु से बने होंगे मानो की एक मोम का बगीचा है मोम के बगीचे में वृक्ष पौधे फल पत्ते माली सब मोम के हैं ये हम लोग देख चुके हैं इसमें पढ़ के फिर वे कह रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति अरे मैं सब राम देख रहा हूं तुम सब जो बैठे हो देख रहा हूं राम ही सब कुछ वे हैं देख रहा हूँ सबके अंदर वही राम ही विराजमान है हम जानते हैं जो राम दशरथ का बेटा वही राम घटघट में लेटा वही राम जगत पसेरा वही राम सबसे न्यारा अर्थात राम यहाँ पर एक दासरथी पुत्र के रूप में ही राम नहीं है राम ऐसे आलेख निरंजन सबके अंदर घटघट अंतरिया में घटघट वासी के रूप में यह कहते हुए ठाकुर छोटे खाट पर बैठकर अर्धवाय दशा हो गए उपनिषद में हम पाते हैं सर्वम खल ब्रह्म यही चरम ज्ञान है अयम आत्मा ब्रह्म अयम अयम अयम करके जो कुछ भी हम देखते हैं यही महावाक्य है सब कुछ यही ज्ञान है छंद उपनिषद में हम पाते हैं त्व श्री त्व स्त्री स्त्री हो तुम स्त्री तुम पुमान तुम्हें पुरुष हो तुम कुमार उतवा कुमारी कुमार हो तुम्ही कुमारी हो तुम जीर्णो दंडे नंशति और तुम ही वह वृद्ध के रूप में तुम ही हो जो एक दंड को पकड़कर किसी तरह वॉकिंग स्टिक लेकर जा रहा तुम्ही हो उसके अंदर भी तुम ही हो तुम जातो भवसी और सद्य जात शिष्य माँ के गोद में जो खस्ता हस्ता वहा शिशु जिस भाती शोभा होता है उसी बात विश्व मुख आनंद के रूप में जगत संसार का स्रोत हो दो नंबर चित्र मास्टर महाशय के उसी दिन के वर्णन में हम पाते हैं ये तो गया प्रज्ञा का चित्र मास्टर महाशय प्रियत्व का चित्र खींच रहे हैं कितना सुंदर एक परफेक्ट आर्टिस्ट जैसे अपने ब्रश से एक एक ब्रश से एकदम परफेक्शन ले आता है ठीक उसी भाती मानो के मास्टर महाशय की लेखनी भी पूर्ण रूपेण ठाकुर के ब्रह्म अवस्था को या अवतार के रूप को खींचने में सक्षम है कहते हैं कि उन महापुरुष को आज फिर से दर्शन करेंगे उस बालक को देखेंगे जो माँ के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं जानता जो कि हमारे लिए ही देह धारण करके आएंगे वे अनुग्रह करके हमें बतला देंगे किस बात इस कठिन जीवन समस्या पूर्ण करनी होगी वे सन्यासी को बतलाएंगे वे गृह को बतलाएंगे द्वार उनका सबके लिए खुला है दक्षिणेश्वर की काली में वे हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं आहा कितना आनंद स्वरूप मूर्ति है उनकी अनंत ईश्वर प्रेम में रात दिन मत वाले हसमुख श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें चलो एक जाने बार जाने से बारंबार जाने की तीव्र इच्छा मन में स्वतः उभर कर आएगी प्रियव क्या खिचाओ है उस दिन जो कह रहे थे एक शते तृप्यंत एक बार देखने से अंतकरण भर जाता है तृप्ति से संतोष से आनंद से खिंचाओ ऐसा उनका कृष्णा भगवान दुष्ट तो थे खुद बासुरी बजाई गोपी घर खींच कर चली गई राजनीतर फिर कृष्ण आ रही तुम लोग सब चले आओ उस रात में कैसे चली आई क्या तुम्हारे घर में पिता नहीं है पुत्र नहीं है पति नहीं है उनके स्नेह से उनको प्रेम बंधन को तोड़कर यहाँ पर चले आए सखी लोग भी भला कहा चुप बैठने वाले आप जो ठहरे हम लोग के चित्त को अपहरण करने वाले आपने बांसुरी के माध्यम से हम लोग के चित्त को जो हरण कर लिया चित्त चोर आप कैसे चित्त चोर के रहते हुए अब क्या होगा कृष्ण खुश हो गए कहने का ठीक है ठीक है ऐसी लीला रची कि घर में शिष्य सोच रहा है कि की माँ की गोद में हो पिता सोच रहे हैं कि मेरी बेटिया यही है पति सोच रहे हैं कि पत्नी घर में है लीला रची जब यह प्रियत्व का सा जीता जगता चित्र खींचा गया मास्टर महाशय के द्वारा यहाँ पर कि चलो एक बार चले ध्यान सापेक्ष है ये सिर्फ करने वाली बात नहीं है कि एक कान से हमने सुन ली दूसरे कान से इसको निकाल दी बारंबार पढ़ पढ़ के जितना हम वचनामृत को पढ़ेंगे गहराई में उतरेंगे उतना इसके अंदर से रस पाने में हम सक्षम होंगे चित्र नंबर तीन तीसरे चित्र में ए, उसी उसे आह्वान प्रकरण यही होगी है वचनामृत का असल चीज तो इसका विस्तार है भाष्य टीका है इसके ऊपर कारिका मस बस खुद ही लिख रहे हैं सूत्रकार में तो उन्होंने में उल्लेख कर ही दी चित्र नंबर तीन खींच रहे हैं वे वचनामृत के आलो, आलोच्य परिच्छेद में ही है श्री रामकृष्ण चरण के प्रति हाँ जी और सत्य की बात तो क्या कहे इसके लिए मुझे कोई वहम तो नहीं होगी सुचिबाही कोई वहम तो नहीं होगी सुचि तो नहीं हो गई यदि एक बार मैं मुंह से कह दूं कि आज नहीं खाऊंगा तो भूख लगने से भी पता नहीं क्यों मैं खा नहीं पाता हूं, खाना हाथ से उठाता हूं, हाथ टेढ़ा हो जाता है खाना क्यों सत्य के प्रति अटूट विश्वास लिविंग एम्बोडीमेंट ऑफ ट्रुथ मुंह जो एक बार निकल गई अगर एक बार मैं बोल दू कि झाऊ तले में फलाने व्यक्ति के साथ जाना होगा तो दूसरा कोई जाने पर उसे वापस भेजने के लिए बाध्य हो जाता हूं कहना ही पड़ता है तुम नहीं तुम नहीं अरे यह क्या हो गया मुझे इसका कोई क्या उपाय नहीं है हम जानते हैं कितने घटनाएं है उनके जीवन में चुकती हुई थी रोज एक बगीचे के मालिक को बोलकर नीबू ले आएंगे दूसरे दिनों के बाद आज भी उस बगीचे से नीबू लाने गए आज आ नहीं पाए रहे कदम मानो के कोई पीछे खींच कर ले आ रहा है पता नहीं क्या वो पीछे गए जैके पूछा कि ना कह वो कांटेक्ट में थी आज ही से वो उसका नया मालिक हो गया क्योंकि उनके चुक्ति पुराने मालिक के साथ हुई थी नए मालिक के साथ तो नहीं हुई थी रानी रासम की सजली बहू सजली लड़की एक दिन कुछ साक ले जा रही है ठाकुर को अच्छा नहीं लगा अरे जगदम्बे आज पता नहीं तुमको देखकर कैसा लग रहा है मुझे क्या बाबा कैसा लग रहा है नहीं तुम कुछ अनुचित कार्य है, क्या है? أو, नहीं है तुमने बाबा क्या अनुचित कार्य नहीं हाथ में क्या है पता नहीं तुमको देखकर कैसा कैसा लग रहा है मुझे मुझे ठीक नहीं लग रहा है आज तुम्हारा आचरण बाबा क्या हो गया बतलाओ ना वो तो मुझे मालूम नहीं मगर हाथ में क्या ये साख है? कहां से लाई जी वहां से लाई अरे इसलिए तो वो तो विभाजन हो गया भागा भागी हो गया वो उनके बड़े बिटिया के अंश में चली गई और भले ही तुच्छ साख हो मगर करने लगे ठाकुर की क्या तुमने अपने बड़ी दीदी को पूछा नहीं वो तो नहीं पूछा तो बिना कहे भी तो चोरी कह ले तो झूठ का तुमने मार्ग को अपना लिया नहीं नहीं वापस दिया वापस दिया तो सत्य पर प्रतिष्ठित कह रहे कि सत्य सत्यमिति भक्ति भक्ति क्या है सत्य के भी सत्य को जानकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ना ही भक्ति कहलाई सत्य से सत्यमिति भक्ति तस्य हवा ए त्रमणो नाम सत्यमिति और वही सत्य का भी सत्य जो है वही ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म का दूसरा नाम सत्य है सत्यमित उपासित चित्र नंबर चार अनंत का व्याख्या मास्टर महाशय कर रहे हैं उसी त्रियोदश अध्याय में ही महा महाशय लिखते हैं इसी समय एक व्यक्ति ने आकर कहा महाशय यदु मल्लिक के बगीचे में आए हुए हैं फाटक के के पास खड़े हैं हैं आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ एक गलती वजह से उनको त्रिलोक मथुरा नाथ ने, विश्वास के पुत्र ने निकाल लिया था उन्होंने उनके पुत्री का कन्या पूजा के रूप में कन्या के रूप में पूजा की वे कई वर्त थे उन दिनों के कठिन समाज व्यवस्था के अनुसार कुमारी पूजा सिर्फ उच्च वर्णों खासकर ब्राह्मणों में ही होनी चाहिए मगर उन्होंने कर दी कुपित हो गए, आज्ञा हो गया कि तुम कभी भी फाटक अंदर नहीं आ सकते खड़े हैं ठाकुर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं अरे जरा इंतजार करो हृदय से एक बार में मिल के आता हूँ तुम सब बैठो ईश्वर का नाम करो तुम सब बैठो यहाँ साथ सिर्फ मास्टर हैं, उद्यान के बाहर आकर देखते हैं फाटक के पास हृदय खड़े हैं, हृदय हाथ जोड़े हैं दर्शन मात्र राजपथ के ऊपर हृदय दंडवत प्रणाम करते हैं ठाकुर ने उठने के लिए कहा अरे उठो उठो या क्या करते हो हृदय फिर हाथ जोड़कर बालक वत रोते हैं कहसा आश्चर्य है ठाकुर श्री राम कृष्ण भी रोने लगे उनके नेत्रों से भी विंदु विंदु के रूप में झरने लगे, नेत्रों में स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, उन्होंने तुरंत अपने अश्रु जल अपने ही हाथ से पूछ लिया मानो कि आंखों में आंसू आए ही न हो यह क्या मास्टर मासे मंतव्य कर रहे हैं यह क्या जिस हृदय ने उनको इतनी याद यातनाए दी उससे मिलने के लिए भागते हुए चले आए और उनके कष्ट को देखकर वे स्वयं रो रहे हैं श्री राम कृष्ण अरे हृदय आज समय आ गया हृदय रोते हुए ससकते हुए विलाप करते हुए कहते हैं तुमसे मिलने चला आया अपना कष्ट भला संसार में और किसको को कहू श्री राम कृष्ण सांवनार्थ सांत्वना देने को उद्देश्य से कहते हैं अरे ग्रस्त में इस प्रकार दुख तो लगा ही रहता है ग्रस्त का दूसरा नाम कष्ट जो है मास्टर को दिखलाकर कहते हैं इन लोगों के जीवन में भी कितना कष्ट है ये लोग अपने कितने कष्टपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं तुमसे इन लोगों का कष्ट कहीं कम नहीं है ठाकुर कहते हैं इसी कष्ट को जानकर ही तो ये लोग भागे भागे यहाँ चले आते हैं यहां कर यहाँ का वर्णन ईश्वरीय प्रसंग सुनकर इन सब के मन में शांति आती है और हा तुझे भला कष्ट दुख किस बात का रे हृदय रोते हुए जी आपका संग जो हमेशा के लिए छूट गया श्री राम कृष्ण चिंतित व्यथित स्वर से हरे तू ही तो कहा करता था तुम्हारा भाव तुम्हारे पास रहे मेरा भाव मेरे पास रहने दो तो अब माँ ने वही किया तू तो मेरा मेरे पास नहीं रहना चाहता था श्री राम कृष्ण आज फिर तू जा हा आज तू जा आज रविवार का दिन है कितने लोग मेरे पास आ आए हुए है सब लोग ईश्वरीय प्रसंग सुनते सुनते रत् हो चुके हैं अच्छा हाँ और बतला इस बार देश में धान कैसा हुआ रे हृदय जी हाँ वो एक प्रकार से बुरा नहीं हुआ ठीक ही है हृदय दोबारा साष्टांग प्रणाम कर विदा लेते हैं ठाकुर उसी पद से वापस आते हैं साथ मास्टर भी हैं। ठाकुर अपने कक्ष में पहुंचे भक्तगढ़ उन्हें की प्रतीक्षा में थे ठाकुर अपने छोटे खाट पर बैठ गए ठाकुर कौन नगर के भक्त के उद्देश्य से अच्छा श्रीमती का कैसा भाव हुआ करता था जानते हो अरे श्रीमती के महाभाव में कोई सखी अगर उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाए तो दूसरे सखी उठते थे कृष्ण का, का विलास अंग है कृष्ण का विलासंगे मत छु इसे मच्छु में अब कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है ईश्वर अनुभव हुए बगैर भाव अथवा महा भाव नहीं होता गहरे पानी में मछली के आने से पानी हिलता है और खूब बड़ी मछली होने से जल उथल पुथल हो जाता है वैसा ही महाभाव पर साधक का हृदय भी आप लोत हो जाता है हसता है रोता है नाचता है गाता है मीरा का जैसे भाव हुआ करता था चैतन्य का जैसे भाव हुआ करता था गोपी का भाव हुआ करता था कहते कहते फिर भाव समाधि में प्रवेश अब यहाँ पर मनन योग्य बात जो है क्या अनंत भाव पूर्ण ये वही व्यक्ति है जो बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं ये वही व्यक्ति है जो अभी दो मिनट पहले अध्यात्म के राज्य के इतनी ऊँची ऊंची बात कर रहे हैं ये वही व्यक्ति है जो हृदय राम के व्यथा से व्यथित हो गए हृदय राम के रोने को देखकर उनके कष्ट को हरने के लिए खुद भी रोना शुरू कर दिए मनमोहन का बच्चा मर गया अपने बच्चे को शमशान में दफना कर हाथास्क दक्षिणेश्वर में कुछ बोल नहीं पा रहा रो रहा है रो रहा है बस इतना कह रहा है कि ठाकुर आज मेरा बच्चा बॉडी लैंग्वेज से भाप गए ठाकुर भी रोना शुरू कर दे वो क्या रो रहा है उससे अधिक ठाकुर रो रहे हैं क्यों ठाकुर रोते रोते उसके कष्ट को खींच ले रहे हैं अनंत भाव में कथा पता है रे पता है इस खोल से निकलता है ना इस आत्मा से इस खोल से निकलता है आत्मा जो है उसका विरात तो कितना तीव्र ज्वाला होता है पता है अक्षय का भी जब देहांत हुआ था इसके अंदर भी अंगोछा निचोड़ने कैसे अनुभूति हुई थी रोते रोते तो आज भी हृदय राम के व्यथा को रोते रोते खींच ले रहे हैं कह रहे कि यह कैसी अलौकिक चर्चा फिर हृदय राम से बातचीत करते करते वो भूल नहीं रहे हैं सांसारिकता के बारे में पूछने क्या उसका मन संसार के प्रति पड़ा हुआ है कहते इस कैसा हुआ था? ताकि राम सोचे क्या ये मुझको मुझको भूलने गए गए विसरने मेरे बारे में भी भी सोचते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है आज फिर जाना एक दिन बाद आना खूब चर्चा करेंगे तुम्हारे साथ चर्चा तुम्हारे स्तर पर आके करेंगे फिर कहते चलो चलो चलो वे लोग इंतजार कर रहे हैं ईश्वरीय भावना में मदमत होकर उनका मन ऊपर उठा हुआ है जाकर फिर तुरंत ये वही मनुष्य जो परम सांसारिक चर्चा में रत हो गया हृदय के साथ वही मनुष्य अब तीव्रतम भाव जगत के भाव राशि के बारे में चर्चा करते करते भाव राज्य में प्रवेश कर गए कहने की विश्वासे वर्धते बोधा बोधात् वै तृषणम वर्धते वै तृष्णाथ अनंत भावे दिगम्यम माया प्रसन्नता जुने दम गीता में पहला वाला है योग वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी राम को कह रहे हैं और यहाँ पर भी कह रहे है की तेजो माया अनंतम अनाध्यम ये मेरा अनंत रूप है दो मिनट और ज्यादा लूंगा पांचवा नंबर चित्र में मास्टर महाशय की दृष्टि श्री राम कृष्ण के एक और व्यक्तित्व के आयाम पर पड़ गई लिखते हैं आज आनंद का हाट है आनंद मय ठाकुर श्री राम कृष्ण देव का ईश्वर प्रेम भक्तों के मुखमंडल में प्रतिफलित हो रहा है यहाँ सब कुछ आनंद से ही मानो गठित है क्या आश्चर्य देख रहा हूँ यहाँ सब कुछ त्याग वैराग्य आनंद में ही तैर रहे हैं मानो कि आईने में सब कोई अपना चेहरा देख रहा है आनंद के आईने में सब कोई अपने को आनंद के रूप में ही प्रतिभात कर रहे हैं तत्विज्ञान ए न परिपश्यंत धीरा आनंद रूपम अमृतत्व विभा मुंडक उपनिषद में हम लोगों ने देखा था आनंद अमृत उपासीता चित्र छह व अंतिम चित्र में खींचते हैं भगवान का वह स्थितिया नित्यत्व के रूप को महिमाचरण के प्रति श्री राम कृष्ण वेदांत विचार में संसार माया मय सप्वत सब मिथ्या है जो परमात्मा है वे साक्ष स्वरूप हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में वे साक्ष स्वरूप हैं एक नित्य वस्तु है वही आत्मा है मगर मैं सब कुछ लेता हूँ ब्रह्म माया जीव जगत मैं सब कुछ मानता हूँ सब कुछ स्वीकारता हूँ यदि सब कुछ ना लिया जाए तो वजन में कम पड़ जाएगा जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है माया कहकर जगत को मैं अस्वीकार कभी नहीं करता ज्ञानी सब कुछ स्वप्नवत देखता है भक्त सब कुछ उन्हीं की लीला मानता है जो कह रहे हैं कि नित्यम इतन उपासित तो वे नित्य है वे स्थिति है उनमें ही सब कुछ द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत कुछ भी उनमें उन्होंने छोड़ा नहीं है तो जो मास्टर महाशय से पूछा गया कि तुम्हें ये कैसा दिखता है कितने आने ज्ञान हुआ मास्टर जी आना वाना तुम्हें कुछ नहीं जानता मगर इतना मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ऐसा ज्ञान प्रेम भक्ति विश्वास वैराग्य एवं उदार भाव न तो पहले कभी हुआ था न पहले कभी किसी ने देखा था और नहीं मैंने कहीं सुना था तो आज यही तक ठाकुर के अवतार तत्व का विस्तार के साथ यहीं समाप्त करते है शांति शांति शांति हरे ही ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण